ब्रह्म गुष्णु गुर्देव महेशर गु साक्षात्म ब्रह्म तस्में से गुरवे नमः ओम शांति शांति शांति अभी तक हम लोगों ने के अड़तीसवें श्लोक को लेकर विचार किया अड़तीसवे श्लोक में बता दिया विविक्त देश आचीना विरागो विजितेंद्रिया जो विरक्त है विजितेन्द्रिया है और अनन्य भक्त साधक पवित्र एकांत देश में बैठकर के उस आत्मा का चिंतन करे ये बता दिया आगे उनतालीसवें श्लोक में ये बताने जा रहे जो शुद्ध बुद्धि वाला साधक है शुद्ध एवं शांत एकाग्र चित्त से आत्मा में ही संपूर्ण विश्व का लय करे उस व्यापक में लय के द्वारा बता रहे आगे लय प्रक्रिया से बता अवतार उन्तालीस्वी श्लोक में आत्मनेखिल दृश्यम प्रबलाप्या भावदेक निर्मलाकाशवदा धिया सुदी अर्थात शुद्धिका मतलब शोभना बुद्धि वाला सुंदर बुद्धि अच्छा सुंदर बुद्धि का मतलब क्या है क्या संसार का विचार कर रहे है ये शोभना बुद्धि अथवा बड़े बड़े जो कार्य कर रहे है संसार में ये शोभना बुद्धि नहीं शोभना बुद्धि का मतलब ये है शुद्ध बुद्धि निर्मल मन पहले भी बताया था द्विविधम प्रोक्तम मन शुद्धम अशुद्धम च राग देशादी से रहित जो बुद्धि है शुद्ध बुद्धि है उसको शोभन बुद्धि कहा अद सुंदर निर्मल ऐसा जो शुद्ध बुद्धि निर्मल बुद्धि वाला कौन जो साधक जिज्ञासु वो क्या करे शुद्ध एवं शांत बिल्कुल एकाग्रचित से शुद्ध और शांत होकर एकाग्र चित्त से आत्मनेवाकिलम दृश्यम आत्मा में ही अकिलम संपूर्ण जगत को विलय करे किस प्रकार तो बोल रहे निर्मल निर्मलाकाश सदा निर्मल आकाश की भांति सदा एक आत्मा में ही चिंतन करे भावीर बोल तो चिंतीर एकम आत्मान भावेर एक ही आत्मा का चिंतन करे अर्थात संपूर्ण दृश्य पदार्थ को लीन करके कैसा सृष्टि से विरुद्ध क्रम पृथ्वी को जल में जल को तेज में तेज को वायु में वायु को आकाश में आकाश को अव्याकृत अव्याकृत को शुद्ध आत्मा में लय करके निर्मल उपाधि रहित आत्मा को आकाश के समान व्यापक चिंतन करे अनुसंधान करे इसका तात्पर्य यह है माया अधिष्ठान ब्रह्म की प्राप्ति माया के अधिष्ठान है माया का प्रकाशक है माया को नियंत्रण करने वाला है क्योंकि उसी के द्वारा ही माया सब कार्य करती है गीता में बताया था मायाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरा इसलिए मायापति ब्रह्म की प्राप्ति चाहने वाला पुरुष विज्ञास सुधी कहलाता है उसी को ही सुधी कहाता है सभी को नहीं संसार को चाहने वाला नहीं वो सुधी नहीं है क्योंकि संसार शोभन है ही नहीं अशोभन है शोभन को चाहने वाली आपकी बुद्धि पवित्र को चाहने वाली बुद्धि ये बुद्धि शोभन बुद्धि होगी पवित्र तो ब्रह्मा पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलाम च मंगलम विष्णु शास्त्र में तो इसलिए उसे को सुधि कहालाता है अर्थात ब्रह्म को शुद्ध ब्रह्मा शोभन ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा वाली बुद्धि उसका नाम है सुधि एवं माइक पदार्थ में अर्थात माय से उत्पन्न हुए माय का कार्य में भागने वाला पुरुष अर्थात उसकी बुद्धि विषयों के ओर जा रही वो माया और माया के कार्य में ऐसे जो पुरुष कुदी कुबुद्धि वाला कुदी बोल तो कुबुद्धि कहलाता है वो सुधि नहीं कुदी आता कुबुद्धि वो सुबुद्धि है ये कुबुद्धि इसलिए वहां कहा जहां सुमति रामायण में बता दिया ब्रह्मा अभ्यास का अधिकारी ब्रह्म का चिंतन करने वाला जो साधक ब्रह्म का अनुसंधान करने वाला जो जिज्ञासु, वो सूरी पुरुष ही है कभी कुबुद्धि वाला नहीं हो सकता है दृश्य प्रपंच का विलय और अध्यय आत्मा का चिंतन ये दोनों ही साधन है पहले दृश्य प्रपंच का लय करे वो बाधक है उसके बाद आत्मा का जिसमें आपने लय किया लय का अधिष्ठान जिसमें लय किया उसका लय नहीं होगा वो लय का अधिष्ठान आत्मा है उस आत्मा का चिंतन ये दो ही साधना ही है तो ये दो साधना उसके लिए कर्तव्य रूप से उपस्थित है अर्थात तो साधक के लिए कर्तव्य रूप से स्थित है निर्मल आकाश की भांति आकाश को यह निर्मल बता रहे हैं क्योंकि आकाश यद्यपि निर्मल नहीं है अन्य के अपेक्षा निर्मल है उस निर्मल आकाश के भांति आत्मा शुद्ध है और एक है ऐसे आत्मा का निरंतर चिंतन प्रपंच के विलय बिना हो ही नहीं सकते पहले बात करना पड़ेगा उसके बाद अतः स्थूल हाँ सूक्ष्म कारण इन सभी प्रपंचों को सर्वता विलय अध आत्मा में करके और आत्मा ही पारमार्थिक है आत्मा ही सत्य है आत्मा ही मेरा है और दृश्य प्रपंच कल्पना मात्र है वो मेरा स्वरूप नहीं है वो अनित्य है इस प्रकार समस्त दृश्य प्रपंच को आत्मा में विलीन करके आत्मा में अंतर्भूत करके विशुद्ध अद्वितीय परमार्थ तत्व का चिंतन करे अर्थात उस परमार्थ तत्व है आत्मा उसी का ही चिंतन करे वो कोई अलग नहीं है वही आत्मा है तो आपका भी स्वरूप है हमारा भी सबका स्वरूप है एक आत्मा है दो नहीं हो सकता इसलिए हर समय साधना युक्त होकर उस आत्मा का चिंतन में प्रवृत्त होना चाहिए देखिये चिंतन होता है मन से मन तो आपका दूषित है उस दूषित मन को पहले आप शुद्ध बना दीजिए तभी जाके आप चिंतन कर सकते हैं उससे पहले चिंतन नहीं कर सकते अतः मन को पहले शुद्ध करके शुद्ध मन के द्वारा वह आत्मा का चिंतन करें और चिंतन करते करते उसका अनुभव करें, तभी आप उस सुग सागर स्वरूप है उसमें स्थित हो जाएंगे इसलिए शरीर मिला है चिंतन के लिए चिंता करने के लिए नहीं चिंता नहीं करना चाहिए चिंतन करो चिंता ना। इसके लिए यहां आत्मबोध का निर्पण कर रहे हैं, ओम शांति शांति शांति